महाभारत शांति पर्व अशीत द्विशतमोध्या को सनत कुमार का अध्यात्म उपदेश देना और उसकी परम गति तथा की शंका का निवारण उच नमस्त भगवते देवाय प्रभु वैष्णवे यत साकाशम बाहु गोचर शुक्राचार्य ने कहा तात आकाश सहित यह सारे पृथ्वी जिनकी भुजाओं के बल पर स्थित है महान प्रभावशाली उन भगवान विष्णुदेव को नमस्कार है मूर्धाज से च दानव सत्यम तस्हम ते प्रवक्षा भी विष्णु और महात्मोत्तम दानवश्रेष्ठ जिनका मस्तक और स्थान भी अनंत है उन भगवान विष्णु का उत्तम महात्मा मैं तुम्हें बताऊँगा तयो संवाद तो रेव आजगा महामुनि सनत कुमारो धर्मात्मा संशया छेदना यही शुक्राचार्य और वृत्तासुर में ये बातें हो ही रही थी कि वहां महामुनि धर्मात्मा सनत कुमार उनके संशय का निवारण करने के लिए आ पहुंचे सपूज तो सुरेन्द्र मुनिन्नसा तथा दासन हे राज महार हे मुनिपुंग राजन, राजन असुरराज वृत्त और शुक्राचार्य के द्वारा पूजित हो मुनिवर कुमार एक बहुमूल्य सिंहासन पर विराजमान हुए तमासी महाप्राज्य मसनावाक्यम अब्रवी ब्रूहस्पही दानवेन्द्रा विष्णुर्मात्मोत्तम जब महाज्ञानी सनत कुमार आराम से बैठ गए तब शुक्राचार्य ने उनसे कहा भगवान आप इन दानवराज को भगवान विष्णु का उत्तम सनत कुमार महात्म बताइए सनत्कुमार स्तु ततः श्रुवा प्राहवचोत विष्णुर्मात्म संयुक्त दानवेन्द्रा धीमते यह सुनकर संत्कुमी ने बुद्धिमान दानवराज वृत्तासुर के प्रति भगवान विष्णु की महिमा से युक्त यह सार्थक वचन कहा शुणु सर्विद्य विष्णु महात्मोत्तम विष्णु जगत विद्दि परम तप शत्रुओं को संताप देने वाले दैत्य भगवान विष्णु का यह संपूर्ण उत्तम महात्मा सुनो तुम्हें यह मालूम होना चाहिए कि यह समस्त संसार भगवान विष्णु में ही स्थित है सृजते स महाबाहो भूतग्राम चरा चरम एस चाक्षिपते काले काले विजते पुनः पर महाबाहो ये श्री विष्णु ही संपूर्ण चराचल प्राणी समुदाय की सृष्टि करते हैं और ये ही समय आने पर उसका विनाश करते हैं एवं समय आने पर पुनः सृष्टि भी करते हैं अस्मिन गति विलय अस्मा च प्रभुअस्तुत नए सवता शक्य तपसा नहीं बचे जया संप्राप्त इंद्रिया संयमें नव शक्यते समस्त प्राणी इन्हीं में लय को प्राप्त होते हैं और इन्हीं से प्रकट भी होते हैं इन्हें कोई शास्त्र ज्ञान तपस्या और यज्ञ के द्वारा भी नहीं पा सकता केवल इंद्रियों के संयम से ही उनकी उपलब्धि हो सकती है बाह्य चाभ्यंतरे च कर्मणों मन से स्थित निर्मली कुरुते बुद्धिया सोमुत्राश्नुते जो बाह्य अर्थात यज्ञ आदि और अभ्यंतर श्रम दम आदि कर्मों में प्रवृत्त होकर मन के विषय में स्थिरता प्राप्त करके अर्थात मन को स्थिर करके बुद्धि के द्वारा उसे निर्मल बनाता है वह परलोक में अक्षय सुख अर्थात मोक्ष को प्राप्त कर लेता है यथा करता वही रुप्य मग्न विषो बहुसोहती प्रयत्न न महतात्मा कृतिन तीवशु ते तिन्हे नम कर्मण यत्न महता के वापि एक जैसे सुनार बारंबार किए हुए अपने महान प्रयत्न के द्वारा चांदी को आग में डालकर उसे शुद्ध करता है उसी प्रकार जीव सैकड़ों जन्मों में अपने मन को शुद्ध कर पाता है परंतु इस यज्ञ आदि और समधम आदि कर्मों द्वारा यदि वह महान प्रयत्न करे तो एक ही जन्म में शुद्ध हो जाता है लीलजालपम तथा गात्रात्रिज्ञाधात्मनोरज बहुजत महता दोष निर्हरणम तथा जैसे अपने शरीर में लगी हुई थोड़ी सी धूल को मनुष्य साधारण चेष्टा से खेल खेल में ही झाड़ पोस देता है उसी प्रकार बारम्बार किए हुए महान प्रयत्न से वह अपने राग दोष आदि दोषों को भी दूर कर सकता है यथा यहां नासीपं ना मुंती सुखम गंधम तद्वत्सूक्ष्म दर्शन जैसे थोड़े से पुष्प एवं माला द्वारा वासित किया हुआ तिल और सरसों का तेल अपने गंध नहीं छोड़ता है उसी प्रकार थोड़े से प्रयत्न से न तो दोष दूर होते हैं और न सूक्ष्म ब्रह्म का साक्षात्कार हो पाता है तदेव बहुभिर माल्यमान पुनः पुनः गंधे चते एवं येनाभ्यास जय वही तिल या सरसों का तेल बहुत से सुगंधित पुष्पों द्वारा बारंबार वासित होने पर अपनी गंध को छोड़ देता है और उस फूल की गंध में ही स्थित हो जाता है उसी प्रकार सैकड़ों जन्मों में स्त्री पुत्र आदि के संसर्ग से युक्त तथा सत्वरज और तम इन दोनों गुणों द्वारा प्रवर्तित दोष समूह बुद्धि तथा अभ्यास जनित यत्न से निवृत्त हो पाता है विरक्तानि च दानव यथा कर्म विशेष प्राप्व तथा शणु नंदन कर्म से अनुरक्त और कर्म से विरक्त होने वाले प्राणी समूह जिस प्रकार राग और विराग के हेतुभूत विभिन्न कर्मों को प्राप्त होते हैं वह सुनो यथावश्य प्रवर्तनते मना सुनो प्रभो जिस प्रकार वे कर्म में प्रवृत्त होते तथा जिस निमित्त से उसमें स्थित होते हैं और जिस अवस्था में उससे निवृत्त हो जाते हैं वह सब मैं तुमसे क्रमशः बताऊंगा तुम उसे यहाँ एकाग्र होकर सुनो अनादिधन श्रीमान हरि नारायण प्रभु देव श्री भूतानि स्थावराणि चराणि चर श्रीमान भगवान नारायण हरि आदि और अंत में रहित हैं वे ही चराचर प्राणियों की रचना करते हैं सवै सर्वेश भूतेशु क्षरश्चाक्षर एव एकदश विकार आत्मा जगत पिभतिर भी वे संपूर्ण प्राणियों में क्षर और अक्षर रूप से विद्यमान है ग्यारह इंद्रियों का जो वैकारिक अर्थात से विष्णु पुराण में तीन प्रकार की प्राकृत सृष्टि बताई गई है पहली महत्त्व की सृष्टि है जिसे यहाँ क्षर शब्द से कहा गया है दूसरी भूत सृष्टि मानी गई है जो तन्मात्राओं की सृष्टि है यहाँ भूतेश्व पद के द्वारा उसी की ओर संकेत किया गया है एकादश विकारात्मा इस पद के द्वारा तीसरी सृष्टि का निर्देश किया गया है जिसे वैकारिक अथवा ऐन्द्रिक सर्ग भी कहते हैं इसमें पांच ज्ञानेंद्रिय, पांच कर्मेंद्रिय और एक मन इन ग्यारह तत्वों की रचना हुई है सर्ग है वैकारिक सर्ग है वह भी उन्हीं का स्वरूप है वे अपनी चैतन्यमय किरणों द्वारा संपूर्ण जगत में व्याप्त हो रहे हैं पाद तस् महिम विधि मुर्धानम दिव्य मृत्यु बाहवस्तु दिशोदैत्य स्रोत्रमाकाश तस् तेजो मय सूर्यो पनच्चंद्रशेषित बुद्धि ज्ञानगता नित्य प्रतिष्ठित दैत्यराज पृथ्वी को भगवान विष्णु के दोनों चरण समझो स्वर्गलोक को मस्तक जानो ये चारों दिशाएं उनकी चार भुजाएं हैं आकाश कान है तेजस्वी सूर्य उनका नेत्र है मन चंद्रमा है बुद्धि महतत्व उनकी नित्य ज्ञान वृत्ति है और जल रसनेन्द्रीय है भ्रुवोरन ग्रहादानव सतम नक्षत्रचक्रम नेत्राभ्या पादी ओर्भूस्ानव दानो प्रवर संपूर्ण ग्रह उनके दोनों भावों के बीच में स्थित है नक्षत्र मंडल नेत्रों से प्रकट हुआ है धन यह पृथ्वी उनके दोनों चरणों में स्थित है तम विधि फलम विदो उन्हें तुम संपूर्ण भूस्वरूप इस जगत का आदि कारण और परमेश्वर समझो रजोगुण तमोगुण और सत्वगुण इन तीनों को नारायण में ही मानो तात समस्त आश्रमों का फल वे ही है विद्वान पुरुष समस्त कर्मों द्वारा प्राप्तव्य फल उन्हीं को मानते हैं अकर्मण फलम चम्य छो मक्षरम च सरस्वती कर्मों का त्याग रूप जो सन्यास है उसका फल भी वेगी है अविनाशी परमात्मा है वेद मंत्र उनके रोम हैं तथा प्रणव उनकी वाणी है ब्रह्वाश्रय बहुमुखो धर्मो हृदय समाश्रित सब्रह्म परपो धर्म तपस्त सह बहुत से वर्ण और आश्रम उनके आश्रय हैं उनके अनेक मुख हैं हृदय में आश्रित धर्म भी उन्हीं का स्वरूप है वे ही ब्रह्म हैं वे ही आत्मदर्शन रूप परम धर्म हैं वे ही तप और सदस्वरूप हैं श्रुतिशास्त्र गहो प्रेतोश कृत सह पितामह विष्णुस्न स पुरधर मित्रोथ वरुणस्व जपोथ धनधस्तःा श्रुति अर्थात वेद शास्त्र और सोमपात्र पात्र सहित सोलह वाला यज्ञ भी वे ही है वे ही ब्रह्मा विष्णुअश्विनी कुमार इंद्र मित्र वरुण यम और कुबेर हैं सोलह ऋतुजों के नाम इस प्रकार है ब्रह्मा ब्राह्मण छसी तीसरा आग्निन्द्र और चौथा पोता ये चार ऋत्विज संपूर्ण वेदों के ज्ञाता होते हैं पांचवा होता सतवाँ मैत्रावणु सातवां अछावाक और आठवा ग्रावस्तोता ये चार ऋत्वेज ऋग्वेदी होते हैं अधभर्यो नौवां दसवाँ प्रतिपस्थाता ग्यारहवा निष्ठा और बारहवाँ उन्नेता ये चार यजुर्वेदी होते हैं तेरहवाँ उद्गाता चौदहवाँ प्रस्तोता पंद्रहवाँ प्रतिहर्ता तथा सोलहवाँ सुब्रह्मण्य सो ये सामवेद के गायक होते हैं वे ही ब्रह्मा विष्णु अश्विनी कुमार इंद्र मित्र वरुण यम और कुबेर हैं ते पृथक दर्शन सम्मिदंते तथेता एक व्य सर्व जगदिदम वसे उनका दर्शन पृथक पृथक होने पर भी वे अपनी एकता को जानते हैं तुम भी इस संपूर्ण जगत को एक परमात्मा देव के ही अधीन समझो नाना भूत दैतेन्द्र तस्क्यय जंतु पश्यति तथो ब्रह्म प्रकाशते दैत्यराज अनेक रूपों में प्रकट हुए उन परमात्मा की एकता का यह वेद प्रतिपादन करता है जो विज्ञान बल से ही ब्रह्म का साक्षात्कार करता है उस समय उसकी बुद्धि में वह ब्रह्म प्रकाशित हो जाता है संहार विक्षेप संसष्ट कोटिषंतवा प्रचरंत चाण्डे प्रजा च चा परिमाण्यं वापि सहस्राणी बहूनिधत्य कितने ही जीव करोणों कल्पों तक स्थावर रूप से एक स्थान में स्थित रहते हैं और कितने ही उतने समय तक इधर उधर विचरते रहते हैं दैत्य प्रवर प्रजा के सृष्टि का परिमाण कई हजार बावड़ियों की संख्या के समान है वाप्य पुनर्जो जन विस्तृतास्ता गांभीर गतयाढ़ा आयामता पंच शाह सर्वा प्रत्येक सो योजन तविधा वाप्या जलम क्षिप्यतिकोट्या परसर्गम संहारमेक वे सारी बावडियां 500 सौ योजन चौड़ी 500 सौ योजन लंबी और एक एक कोश गहरी है गहराई इतनी हो कि कोई उनमें प्रवेश न कर सके तात्पर्य यह कि प्रत्येक बावड़ी बहुत लंबी चौड़ी और गहरी हो उनमें से एक बावड़ी के जल को कोई दिन भर में एक ही बार एक बाल की नोक से उलीचे दूसरी बार न उलिचें इस प्रकार उलीचने से उन सारी बावड़ियों का जल जितने समय में समाप्त हो सकता है उतने ही समय में प्राणियों की सृष्टि और संहार के क्रम की समाप्ति हो सकती है अर्थात जैसे उक्त प्रकार से उलीचने पर उन बावड़ियों का जल सूखना असंभव है वैसे ही बिना ज्ञान के संसार का उच्छेद होना असंभव है सड़जीव वर्ण परमम प्रमाणम कृष्णो धुम्रो नील मथास मध्यम रक्तम पुनः प्राणियों के वर्ण छह के हैं कृष्ण नील रक्त हरिद्रा अर्थात पीला और शुक्ल इनमें से कृष्ण धूम्र और नील वर्ण का सुख मध्यम होता है रक्त वर्ण विशेष रूप से सहन करने योग्य होता है हरिद्रा के कांति सुख देने वाली होती है और शुक्लवर्ण अत्यंत सुखदायक होता है जब तमोगुण की अधिकता शत्वगुण की न्यूनता और रजोगुण की सम अवस्था हो तब कृष्णवर्ण होता है यह स्थावर सृष्टि का रंग माना गया है तमोगुण की अधिकता रजोगुण की न्यूनता और सत्गुण की सम अवस्था होने पर धूम्रवर्ण होता है यह पशु पक्षी की योनि में जन्म लेने वाले प्राणियों का वर्ण माना गया है। रजोगुण की अधिकता सत्वगुण की न्यूनता और तमोगुण की सम अवस्था होने पर नील वर्ण होता है यह मानव संघ का वर्ण बताया गया है इसी में जब सत्वगुण की सम अवस्था और तमोगुण की अवस्था हो तो मध्यम वर्ण होता है उसका रंग लाल होता है इसे अनुग्रह सर्ग कहते हैं जब सत्वगुण की अधिकता रजोगुण की न्यूनता और तमोगुण की सम अवस्था हो तो हरिद्रा के समान पीत वर्ण होता है यही देवताओं का वर्ण है अतः इसे देव सर्ग कहते हैं उसी में जब रजोगुण की सम अवस्था और तमो की न्यूनता हो तो शुक्ल वर्ण होता है इसे को कौमार्ग सर्ग कहा गया है परंतु परम तो शुक्ल प्रभुवाणी दैत्य सहस्र सह सिद्ध मुनवराज शुक्लवर्ण निर्मल शोकहीन परिश्रम शून्य होने के कारण सिद्ध कारक होता है द्वितीय नंदन जिव सहस्त्रों योनियों में जन्म ग्रहण करने के बाद मनुष्य योनि में आकर कभी सिद्धि लाभ करता है गतिम दर्शन मादेव गुभम दर्शन मे वचा गति पुनर्वरण कृता प्रजाना वर्ण तथा काल कृतो सुरेंद्र देवराज इंद्र ने मंगल मंगलमय तत्वज्ञान प्राप्त करके हमारे निकट जिस गति और दर्शन शास्त्र का वर्णन किया है वह प्राणियों के वर्ण जनित गति है अर्थात शुक्ल वर्ण वालों को वही सिद्धि प्राप्त होती है वह वर्ण कालकृत माना गया है शतम सहसा चतुर्दशे परागत गणस्थ्यम दैत्यम आरोहणम तत्कृतमे विध्य स्थानम तथा निस्तरण तेषा दैत्य प्रवर इस जगत में समस्त जीव समुदाय की परागति चौदह लाख बताई गई है पाँच कर्मेंद्रिय पाँच ज्ञानेन्द्रिय तथा तो मन बुद्धि चित्त और अहंकार ये चौदह करण हैं इन्हीं के भेद से चौदह प्रकार की गति होती है फिर विषय भेद से वृत्तिद होने के कारण चौदह लाख प्रकार की गति होती है जीव का जो ऊर्धलोकों में गमन होता है वह भी उन्हें चौदह कारणों द्वारा संपादित होता है विभिन्न स्थानों में जो स्थिरता पूर्वक निवास है वह और उन स्थानों से जो उन जीवों का अध:पतन होता है वह भी उन्हीं के संबंध से होता है इस बात को तुम अच्छी तरह जान लो अतः इन चौदह कारणों को सात्विक मगाभिमुखी बना न चाहिए कृष्ण वर्ण से गतिष्ट नरके पच्चमानः स्थान तथा दुर्गति तजा विसर्गा बहू नीष्णवर्ण की गति नीच बताई गई है वह नरक प्रदान करने वाले निषिद्ध कर्मों में आसक्त होता है इसलिए नरक की आग में पकाया जाता है वह कुमार्ग में प्रवृत्त हुए पूर्वोक्त चौदह कर्णों द्वारा पापाचार करने के कारण अनेक कल्पों तक नरक में ही निवास करता है ऐसा ऋषि मुनि कहते हैं शतम सहसाणी प्राप्नों तिवर्णम हरत तो पश्चा सस्मनिभ सत्यनेशो युगक्ष तपसा संमृतात्मा तद जीव लाखों बार या लाखों वर्षों तक नरक में विचरण करके फिर धूम्र पाता है पशु पक्षी आदि की योनि में जन्म लेता है उस योनि में भी वह विवश होकर बड़े दुख से निवास करता है फिर युगक्षय होने पर वह तप अर्थात पुरातन पुण्यकर्म या विवेक के प्रभाव से सुरक्षित होकर उस संकट से उद्धार पा जाता है सवैदासन युक्त तमो व्यपोहन घटते स्वबुत नीला परिवर्तते वही जीव जब सत्वगुण से युक्त होता है तब अपनी बुद्धि के द्वारा तमोगुण की प्रवृत्ति को दूर हटाता हुआ अपने कल्याण के लिए प्रयत्न करता है उस समय सत्वगुण के बढ़ जाने पर वह रक्त वर्ण को प्राप्त होता है इसी को अनुग्रह सर्ग कहा गया है चित्त के विभिन्न वृत्तियों पर अनुग्रह करने वाले देव विशेष का ही नाम अनुग्रह है जब सत्वगुण में कुछ कमी रह जाती है तब वह जीव नील वर्ण को प्राप्त हो जाता है मनुष्य लोक में आवागमन करने लगता है स संघार विसर्ग में स्वधर्म जय बंधन ही कलश्यमान तथ सहारम पैतृवर्णम संहार बिखे पशते व्यतीतें तत्पश्चात वह मनुष्य लोक में एक कल्प तक स्वधर्म जनित बंधनों से बंधकर क्लेश उठाता हुआ जब धीरे धीरे अपनी तपस्या को बढ़ाता है तब हल्दी के सी कांति वाले पीत वर्ण देवता भाव को प्राप्त होता है वहां भी सैकड़ों कल्प व्यतीत कर लेने पर वह पुनः पुण्यक्षय के पश्चात मनुष्य होता है इस प्रकार वह देवता से मनुष्य और मनुष्य से देवता होता रहता है हारिद्रवर्णस्तु प्रजा विसर्गा सहस्रष्ठेषति सचर वही अभी प्रमुक्त निर्ये चैत्य ततः सहस्राण दशापरा गति सहसा च पंचतः चुप्पता चुक्त मेनम निर्याच विद्देव च चवेशु दैत्य सहस्त्रों कल्पों तक देव रूप से विचरते रहने पर भी जीव विषय भोग से मुक्त नहीं होता तथा प्रत्येक कल्प में किए हुए अशुभ कर्मों के फलों को नरक में रहकर भोगता हुआ जीव उन्नीस हजार विभिन्न गतियों को प्राप्त होता है तत्पश्चात उसे नरक से छुटकारा मिलता है मनुष्य के सिवा अन्य सभी जोड़ियों में केवल सुख दुःख के भोग प्राप्त होते हैं मोक्ष का संयोग नहीं लगता है इस बात को तुम्हें भली समझ लेना चाहिए। इंद्रिय, प्राण और चार अंतकरण ये उन्नीस भोग के साधन हैं। विषय और वृत्तियों के भेद से इन्हीं के उतने ही सौ और उतने ही हजार प्रकार हो जाते हैं सदेवलो के विहरुक्त तथा महानुसता मु संघार संहार विक्षेप सता निष्ट मर्तेष्ठ्य मृत वह जीव निरंतर देवलोक में विहार करता है और वहाँ से भ्रष्ट होने पर मनुष्य योनि को प्राप्त होता है मृतलोक में वह ८०० कल्पों तक बारंबार जन्म लेता रहता है तत्पश्चात कर्म करके वह पुनः देव भाव को प्राप्त करता है यह आवागमन का चक्र तभी तक चलता है जब तक जीव को परम ज्ञान या अनन्य भक्ति की प्राप्ति नहीं हो जाती उसकी प्राप्ति होने पर तो वह मुक्त या परमात्मा को प्राप्त हो जाता है सौष्मा द्रश्यति कालजोगा कृष्ण तले तिष्ट सर्वकृष्ठे यथावय सिद्ध्यत जीवलोक तत्स्यावीर असुरों के प्रमुख वीर वह जीव कालक्रम से प्रमुख वीर वह जीव कालक्रम से अशुभ कर्म करके कभी कभी मर्तलोक से भी नीचे गिर जाता है और सबसे निकृष्ट तल प्रदेश की भांति निम्नतम कृष्ण वर्ण स्थावर जोनि में जन्म ग्रहण करके स्थित होता है इस प्रकार उत्थान पतन के चक्र से में पड़े हुए इस जीव समूह के जिस प्रकार सिद्धि अर्थात मुक्ति प्राप्त होती है वह मैं तुम्हें बता रहा हूँ रक्त हरिद्रोथ तथा शुक्ल संसिध संधावत शुक्लमेत अष्टावरा तमान शोकान् क्रमश रक्तवर्ण अनुग्राहक देवता वर्ण देवता तथा कुमारों जैसा सिद्ध शरीरधारी होकर वह जीव बारी बारी से सात सौ दिव्य शरीरों का आश्रय भू आदि सात उत्तमोत्तम लोकों में विचरण करके पूर्व पुण्य के प्रभाव से वेगपूर्वक विशुद्ध ब्रह्म लोक में चला जाता है अष्ट चीम चाहुद्धा महादुती नाम शुक्ल से वर्णस्य परागतिर या तिंडे वरुद्धान महानुभाव महानुभाव वृत्ता प्रकृति महत्त्व अहंकार और पंचतन मात्राएँ ये आठ तभी तथा दूसरे साठ तत्व और इनके जो सैकड़ों वृत्तियाँ हैं ये सब महत तेजस्वी योगियों के मन के द्वारा अवरुद्ध की हुई होती है तथा सत्वरज और तम इन तीनों गुणों को भी वे अवरुद्ध कर देते हैं अतः शुक्ल वाले सनकादिकों के समान सिद्ध पुरुष को जो उत्तम गति प्राप्त होती है वही उन योगियों को मिलती है पाँच ज्ञानेन्द्रिय और पाँच कर्मेंद्रिय ये दस इंद्रियां सात्विक रास्तिक और तामसिक तथा जागृत स्वप्न और सुसुप्ति के भेद से प्रत्येक छह छह प्रकार की होती है इस प्रकार इनके साठ भेद हो जाते हैं संघार विक्षेपनिष्ट में एकम चुवार चाण्ञा वसंत ष्य वर्णस्या सिद्धावसिद्ध से ग्रम से जो परम गति छठे शुक्ल वर्ण के साधक को मिलती है उसे पाने का अधिकार भ्रष्ट करके भी जो असिद्ध हो रहा है एवं जिसके समस्त पाप नष्ट हो चुके हैं ऐसा योगी भी यदि योग जनित ऐश्वर्य के सुखभोग की वासना का त्याग करने में असमर्थ है तो वह न चाहने पर भी एक कल्प तक अपनी साधना के फलरूप महर जन तप और सत्य इन चारों लोकों में क्रमशः निवास करता है और कल्प के अंत में मुक्त हो जाता है सप्तरम तो तरह वसंत निश संपत तशेषम तस्माधुपावृत्य मनुष्य लोह के ततो महान मानुषता मुती किंतु जो भली भांति योग साधन में असमर्थ हैं वह योग भ्रष्ट पुरुष कल्पों तक ऊपर के सात लोकों में निवास करता है फिर बचे हुए कर्म संस्कारों के सहित वहां से लौटकर मनुष्य लोक में पहले से बढ़कर महत्व संपन्न हो मनुष्य शरीर को पाता है तस्दुपावृत्यत क्रेण सौग्रेण संतिसर्गम स सप्तक परती लोका विक्षेपत प्रभाव तदनंतर मनुष्योन वह उत्तरोधि योनियों की ओर अग्रसर होता है एवं सातों लोकों में प्रभावशाली होकर एक कल्प तक निवास करता है सप्त संहारुप्लवाणी संभाव्य संतेष तीवलोक स्थानमंत में देश विष्णुथ्रह्मण से दैवस्टो परमश्च फिर वह योगी भू आदि सात लोगों को विनाशशील छलभंगुर समझ कर पुनः लोक में भली भांति अर्थात शोक मोह से रहित होकर निवास करता है तदनंतर शरीर का अंत होने पर वह अव्यय अर्थात अविनाशी या निर्विकार एवं अनंत देश काल और वस्तुकृत परीक्षे से शून्य स्थान पर ब्रह्म पद को प्राप्त होता है वह अव्यय एवं अनंत स्थान किसी के मत में महादेव जी का कैलाश धाम है किसी के मत में भगवान विष्णु का वैकुंठ धाम है किसी के मत में ब्रह्मा जी का सत्यलोक है कोई कोई उसे भगवान शेष या अनंत का धाम बताते हैं कोई वह जीव का ही परम धाम है ऐसा कहते हैं और कोई कोई उसे सर्वव्यापी चिन्मय प्रकाश से युक्त पर ब्रह्म का स्वरूप बताते हैं संघार काले परिदग्ध काया ब्रह्माड़ मायांत सदा प्रजाही चेष्टात्मन हो दर्व ये ब्रह्म लोका दी ज्ञानाब्दि के द्वारा जिनके सूक्ष्म स्थूल और कारण शरीर दग्ध हो गए हैं वे प्रजाजन अर्थात योगी लोग प्रलय काल में सदा पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं एवं जो ब्रह्म लोक से नीचे के लोकों में रहने वाले साधनशील दैवी प्रकृति से संपन्न साधक हैं वे सब परब्रह्म को प्राप्त हो जाते हैं प्रजा विसर्गम तो सशेष कालेना चरंति जेवा निशेष तब्दाते सर्वे देवा ये सदृशा काल में जो जीव देव भाव को प्राप्त थे वे यदि अपने संपूर्ण कर्म फलों का उपभोग समाप्त करने से पहले ही लय को प्राप्त हो जाते हैं तो कल्पनांतर में पुनः प्रजा की सृष्टि होने पर वे शेष फल का उपभोग करने के लिए उन्ही स्थानों को प्राप्त होते हैं जो उन्हें पूर्व कल्प में प्राप्त थे किंतु जो कल्पांत में उस योनि संबंधी कर्म कर्मफलभोग को पूर्ण कर चुके हैं वे स्वर्गलोक का नाश हो जाने पर दूसरे कल्प में उनके जैसे कर्म हैं उसी के सदृश अन्य प्राणियों के भांति मनुष्य योनि को भी प्राप्त होते हैं ये तो च्युता सिद्धलोका गति तथानुपुरैया जीवा पर तल्यूपा स्व संविधि जान्त पर्येड जो जो कि सिद्धलोक से गिरकर कर मृत्युलोक में आए हैं उनके समान साधन बल से संपन्न जो अन्य योगी हैं वे भी एक लोक से दूसरे लोक में ऊपर उठते हुए क्रमशः उन सिद्ध पुरुषों की ही गति को प्राप्त होते हैं परंतु जो वैसे नहीं हैं वे विपरीत भाव के कारण अपनी अपनी गति को प्राप्त होते हैं स यवदेवास्तभुक्त प्रजाच दू च तथा शुक्ल तब तदंगेश विशुद्ध भाव संयम्य पंचेन्द्रिय मेथन विशुद्ध भाव से संपन्न सिद्ध पुरुष जब तक पंचेन्द्रिय इस कारण समुदाय का संयम करके शेष प्रारब्ध कर्म का उपभोग करता है तब तक उसके शरीर में समस्त जागणों का अर्थात इंद्रियों के देवताओं का तथा अपरा और परा विद्या का निवास रहता है शुद्धाम गतिमता पर शुद्धे नित्यम मनता व्यय थानु ब्रह्म दुष्प्रापमित सतम वही जो साधक सदा शुद्ध मन उस विशुद्ध परम गति का अनुसंधान करता है वह उसे अवश्य प्राप्त कर लेता है तदनंतर अभिकारी दुर्लभ एवं सनातन ब्रह्म पद को प्राप्त करके वह उसी में प्रतिष्ठित हो जाता है सत्म नारायण से बलमया उत्पृष्ट बलशाली दैत्यराज इस प्रकार यहाँ मैंने तुमसे यह भगवान नारायण का बल एवं प्रभाव बताया है विद्रुवाच एवं गति मे नषादोशि कच्चि सम्यक्त पशाच तथत श्रुवा तु तेवाच मदीन सिक्य पाप वृद्धा शुरबुला उदार्चित महात्मा धनोज कुमार जी यदि ऐसी बात है तो मुझे कोई विश नहीं है मैं आपके वचन को अच्छी तरह समझता और उसे यथार्थ मानता हूं आज मैं यह अनुभव कर रहा हूं कि आपकी इस वाणी को सुनकर मेरे सारे पाप और कलुष दूर हो गए प्रवृत्त में तगवन्महर्षि महादुते चक्रमंंतंतर विष्णो रन तस्तन तत्म सर्गा ये सर्वे स वही महात्मा पुरुषोत्तमो वही तस्वर्व प्रतिष्ठित भगवान महर्षि महातेजस्वी अनंत एवं सर्वव्यापी भगवान विष्णु का यह अमित शक्तिशाली संसार चक्र चल रहा है यह भगवान विष्णु का वह सनातन स्थान है जहाँ से सारी सृष्टियों का आरंभ होता है महात्मा विष्णु पुरुषोत्तम है उन्हीं में यह संपूर्ण जगत प्रतिष्ठित है भीष्मे वृत्र प्राणान वास जत योजना तथात्मान परम स्थानम अवाप्तमान विष्णुजी कहते हैं कुंती नंदन ऐसा करकर कर, कर ने अपने आत्मा को परमात्मा में लगाकर उन्हीं का ध्यान करते हुए प्राण त्याग दिए और परमेश्वर के परम धाम को प्राप्त कर लिया युधिष्ठिर्वाच हयम स भगवान देव पितामह जनार्दन हम कुमारो वृद्धा यदाख्यात वहां पुरा युधिष्ठि ने पूछा पितामह पूर्व काल में महात्मा सनत कुमार ने वृद्धास से जिनके स्वरूप का वर्णन किया था वे भगवान विष्णु ये हमारे जनार्दन से कृष्ण ही तो हैं विस्म उवाच मूलस्थायी महादेव भगवान्न तेजस तस्थ सृति भगवान्ना महामनाषमजिने कहा युधिठि मूल कारण रूप से स्थित महान देव महामश्री भगवान नारायण हैं वे अपने उस चिन्मय स्वरूप में स्थित होकर अपने प्रभाव से नाना प्रकार के संपूर्ण पदार्थों की सृष्टि करते हैं तुरीयांशन तस्म विद्ये के स्वच्तम तुरी लोका भाव बुद्धिमान अपने महिमा से कभी चित्त न होने वाले इन भगवान श्रीकृष्ण को तुम उस श्री नारायण के एक चतुर्थ अंश से संपन्न समझो बुद्धिमान श्री कृष्ण अपने उस चतुर्थ अंश से ही तीनों लोकों की रचना करते हैं अरवास्तु ये कल्पां से परिवर्तते सहसे भगवान अबसु यो सावती बल प्रभु विधाता प्रसन्न आत्मा लोकाशास्वता जो परिवर्ती सनातन नारायण प्रलय काल में भी विद्यमान है वे ही अत्यंत बलशाली और सबके अधीश्वर भगवान श्रीहरि कल्पांत में जल के भीतर शयन करते हैं तथा वे प्रसन्न आत्मा प्रसन्नात्मा सृष्टिकर्ता ईश्वर उन समस्त शाश्वत लोकों में विचरण करते हैं सर्वाण्यशून करोत्यनता महात्मा ततस्त जगत्सर्विद विचित्रम एवं सनातन भगवान श्रीहरि समस्त कारणों को सत्ता और स्फूर्ति देकर परिपूर्ण करते और लीलावपू ध धारण करके लोकों में विचरण करते हैं उन महापुरुष की गति को कोई रोक नहीं सकता वे ही इस जगत की सृष्टि करते हैं उन्हीं में यह संपूर्ण विचित्र विस्तृत प्रतिष्ठित है युधिष्ठिवाच मित्रेण परमार्था मंडित मनोगति सुभा तस्था युधिष्ठिर ने कहा परमार्थ तत्व के ज्ञाता पितामह मैं समझता हूं कि वृत्तासन ने आत्मा के शुभ एवं यथार्थ स्वरूप का साक्षात्कार कर लिया था इसीलिए वह सुखी था शोक नहीं करता था शुक्ल शुक्ला असाध्यो नावर्तते नघयगे तिरयगते निर्मुक्त निर्याच पितामह निस्पाप पितामह वह शुद्ध कुल में उत्पन्न हुआ था और स्वभाव से भी शुद्ध था जान पड़ता है वह साध नामक देवता ही था इसीलिए पुनः संसार में नहीं लौटा वह पशु पक्षियों की योनी तथा नरक से छुटकारा पा गया हरिद्रवर्णेक् वर्तमानस्तु पार्थिव यागेवाश्येत कर्म भेस्ताम सेव पृथ्वीनाथ प्रीत वर्ण वाले देव देवसर्ग में तथा तो रक्त वर्ण वाले अनुग्रह सर्ग में विद्यमान प्राणी कभी तामस कर्मों से आवृत होकर त्रियक योनि का भी दर्शन कर सकता है व्यम तो भ्रतमांपन्ना रक्ता दुख सुखे सुखे काम गतिम प्रतिपस्या बहु नीलां नीलाम कृष्णाधमा मत हम लोग तो और भी अधिक आपत्ति से घिरे हुए हैं दुःख सुख से मिश्रित भाव में अथवा केवल में भाव में आसक्त हैं ऐसी दशा में पता नहीं हमें किस गति की प्राप्ति होगी हम नील वर्ण वाली मानव योनि में पढ़ेंगे या कृष्ण वर्ण वाली स्थावर योनि से भी हिंद दथा को जा पहुँचेंगे भीष्माज सम्पन्ना पांडव संसित वृथा बृहत्यदेवलोके पुनर्मा समय था भिष्मजी ने कहा युधिष्ठिर तुम सभी पांडव विशुद्ध कुल से संपन्न और तृक्ष व्रतों का भली भांति पालन करने वाले हो अतः देवताओं के लोकों में विहार करके पुनः मनुष्य शरीर को ही प्राप्त करोगे प्रजा विसर्गम च सुखे न काल ए प्रत्ये त्य दुसुखा भुक्ता सुखे न सिद्ध संख्या तुम सब लोग यथा समय सुख से संतानोत्पादन करके देव लोकों में जाकर सुख भोगोगे। तत्पश्चात सुखपूर्वक सिद्धि प्राप्त करके सिद्धों में गिने जाओगे तुम्हारे मन में दुर्गति का भय नहीं होना चाहिए क्योंकि तुम सब लोग निर्मल एवं निष्पाप हो इस श्री महाभारत शांति परवड़ी मोक्ष धर्म परवड़ी मृत गीतासुअशीत्यधिक द्विशत तमोध्याय इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्षधर्म पर्व में मृत गीता विषयक दो अध्याय पूरा हुआ